वायु हो कियता ये हो गया था हाँ हो वन्य स्वरूप मह और वही का चिंतन करना है पांचो भूतों का विवेक है आत्मा से भिन्न समझने के लिए वन्ही का स्वरूप पहले कहते हैं जैसे आकाश वायु का विवेक हो गया ब्रह्म से भिन्न स्वरूप तो अलग सत्ता नहीं है कल्पित है मिथ्या है वन्ही का इसे चिंतन करने के लिए पहले वन्ही का स्वरूप कहते हैं वह ऋष्ण प्रकाश आत्मा पूर्वानुगतिर चु अस्ति वहीं सनिस्तत्वः। शब्दवान स्पर्शवान अभी उष्णस्पष्ट उष्ण प्रकाश आत्मा प्रकाश आत्मा प्रकाशस्वरूप वह उष्णअ अकाशस्वूप पूर्वागतिर पूर्वन अन्नौ वहि में पूर्व के अनुगति है भूत माया ब्रह्म की अनुगति है अनुवर्तन है कैसे अनुवर्तन ब्रह्म सदरूप है वो अस्ति वन्नी वही ऐसा भान होता है वन्नी वह होगा अस्ति में जो सत्ता है वो सदरूप ब्रह्म की ही सत्ता है वन्नी की अलग सत्ता नहीं है अधिस्थान ब्रह्म में सब कुछ कल्पित है अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्थ में दिखती है अध्यस्थ की पृथक सत्ता नहीं है अधिस्थान सत्ता से अध्यस्त की प्रत्यक्षता नहीं होती है अध्यस्त में जो सत्ता दिखती है वो अधिष्ठान की सत्ता है सर्पोअस्थि रजतम अस्थि कहते है वस्तु है उसकी सत्ता ही सर्प में रजत में दिखती है ब्रह्म सद है उसकी सत्ता बढ़ी में दिखती है अस्थि बननी जैसे मृत से बना गया कार्य सब मृत घट घटो मृत घट शराब मृत्य है सुवर्ण से जितने जितने बनेंगे सब सुवर्ण है ठीक है ब्रह्म के कार्य सर्व में सर्वत्र अस्थि सद सन ऐसे बहन होता है वन ये सद वस्तु ब्रह्म की सत्ता की अनुगति अनुगति है और ब्रह्म सद से भिन्न करो वही का क्या स्वरूप है निस्तत्व निस्तत्व उसका कोई तत्व तो नहीं था तो निस्तत्व, निस्तत्व हो गया तत्व तो रही चाहिए शब्द वस्तु ब्रह्म से भी न उसका कोई स्वरूप सत्ता नहीं है इसे निस्तत्व ये माया का स्वरूप देखा गया माया का अनुवर्तन हुआ स्वरूप निस्तत्व रूप और आकाश क्या क्या गुणा था शब्द आयु भी शब्द वन भी शब्दवान वन शब्दवान है क्या शब्द भूग भोग याद रखना वन ही शब्दवान वन स्पर्श होता है क्या स्पर्श है कृष्ण स्पर्श देखो स्पर्श वाणी स्पर्श किसका गुणा बताओ वायु का वायु का गुण इसमें आ गया देखो अस्थि कह करके सद का धर्म अनु, की अनुभूति है निस्तत्व ये माया का धर्म है निस्तत्व शब्द है आकाश का स्पर्श है वायु का ये चारों का धर्म की अनुगति है और अपना स्वकीय धर्म दो हो गया उष्ण और प्रकाश स्वरूप ही बने अत्र कारण धर्म अनुगत वायु इव वायु में जैसे कारण धर्म की अनुभूति होती ब्रह्म की सद्रूपता मायामय तो तो तो, माया का स्वरूप है शब्द वायु में जैसा आया इस प्रकार वह में भी कारणों के धर्म की अनुभूति है धर्म अनुगत इत्या पूर्वानुगति रूर्वा अनुगति कौन कौन किस किस है के धर्म ऐसा आकांक्षा से से बननी ही ये ब्रह्म के सब, ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति दिखाने के लिए कहते बननी माया का स्वरूप निश्चित रूपता है उसको दिखाने के लिए कहा तो आकाश का गुण है शब्द की अनुभूति वायु में शब्दवान वायु का धर्म है स्पर्श स्पर्शवान ऐसे कहा गया है एवं अग्नो कारण धर्मानुगत्य अनुवाद पूर्वक स्वकीय धर्म दर्शेती अग्नि में कारण धर्म के अनुगति के अनुवाद करके अपना धर्म दिखाते हैं सन्माया सन्माया युक्तस्य युक्तस्य मन्यत सन्वाया व्योम वायु वंशक्सो गुण त्र सतर्व मुद्ध्याविच्यता ंश माया च व्योम चायु सत्माया व्योम वायशे सदृपता माया का निष्ठ व्योम का शब्द वायु का स्पर्श इनके धर्म से युक्त अग्निर्जो गुण उससे युक्त तो अग्नि का निज गुण है अग्नि का निज गुण क्या है रूपम अग्निजुण रूपम अग्नि का रूप है निजो गुण प्रकाश आत्मा कहा था उसमें स्पष्ट कहा था स्पष्ट तो वायु का है इसमें विशेष उष्ण हुआ निज गुण है रूप पहले वायु माया आकाश आदि में ब्रह्म में रूप नहीं था ये सक्य गुण हो गया रूपम तथा स्वतः सर्व अन्य बुद्धिया विभिचता तथा बन्धु तो सब। जितने धर्म सब सबू में जितने धर्म माया का निश्चित रूपता व्योम का वायु के जितने हैं अन्यत बुद्धिया सर्वतः अन्यत सब सद ब्रह्म से भिन्न उसके विचार करें बुद्धिया विचेता सर्वम अन्यथ सद ब्रह्म से भिन्न सद ब्रह्म के सत्ता की अनुवृति है उसको छोड़कर बाकी जितने माया का निश्चित रूपता व्योम का वायु का जितने सब है सर्व अन्यत बुद्धिया विविचता में बुद्धि से विवेक करो विवेक कर करना सबसे भिन्न सत से भिन्न जो है वायु और निस्त रूप है सदरूप नहीं है और जो रूप है वह का वायु का स्पर्श है जितने गुण है सत से भिन्न होने से असत रूप हो गया सदभिन्न भान होने पर भी यद भाषम तत् मिथ्या सपन गजादिपत न होने पर भी भान होता है तो मिथ्या है सत से भिन्न है तो सत नहीं है सदरूप विद्यमान नहीं है नही होने पर भी जो कुछ दिखता है मिथ्या है इसे बुद्धि से विचार करो करना चाहिए इतम सविशेषणम वन्य स्वरूपम विस्वाद्य सविशेषणम विशेषण ही सदि सविशेषण विशेषणों के साथ वन के स्वरूप की विपत्ति करके बताया वन्य स्वरूप उसका विशेषण ये सब धर्म है सद वस्तु नो वन्नीम विभिन्न सद से वही विवेक पृथक करके दिखाते तत्र तथा सर्वं सर्व अन्य जितने सब बुद्धि से विवेक तथा का जितने धर्म है सब धर्म से एक साथ से भिन्न सत का सद सर्वं नो अन्य सर्वम सद वस्तु से जितने धर्म है, है आकाश का वायु का जितने रूप है मिथ्या बुद्धिया मिथ्या है क्योंकि सत्य भिन्न हो गया असत रूप है अविद्यमान होने पर भी प्रतीत होने पर भी वह मिथ्या है राज्य में सर्प नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है सपरम प्रपंच जो नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है ठीक है इस प्रकार सत्य भिन्न जितने वो सत नहीं असत है अर्थात नहीं है अविद्यमान होने पर भी कुछ दिखता है तो मिथ्या ही है पृथक क्रियता मिथ्यार्थ विविचेता में तो पृथक करो सद वस्तु सत्य है उसे भिन्न सब मिथ्या ऐसा विचार बार बार करे एवं वह मिथ्यात्व निश्चयान अप मिथ्यात्व चिंतती त्याह ऐसे बार बार चिंतन करके वह में मिथ्यात्व निश्चय करे सदवस्तु से भिन्न सब मिथ्या है वनिका का जितने सब दिखता है रूप गुण है वन भी मिथ्या है निश्चय करना होता है बार बार चिंतन करने से मिथ्यात्व निश्चय होता है समझने पर भी बार बार उसका चिंतन करें सद से भिन्न वनि का क्या स्वरूप है सब से भिन्न है तो विद्यमान नहीं है और बाकी जो कुछ दिखता है उन पर दिखता है तो है ऐसा बार बार चिंतन करने पर निश्चय होता है वही मिथ्यात्व निश्चय करने के पश्चात अप मिथ्यां चिंत जल भी मिथ्या है इंभी चिंतन करेंह सो विवचि वह मिथ्या आपो दशा सो तो न्यूना, तो न्यूना। किंत मिथ्याते वेचित है सब ब्रह्म ऐसी पृथक वही का विचार करने पर वनो विवेचित सत्य में तो वही सत ऐसी भिन्न है पृथक विचार किया विचार करने से सत ऐसी भिन्न होने से विद्यमान नहीं है भान होता है तो मिथ्या है ऐसे मिथ्यात्व वासिते सती वे मिथ्यात्व वासना से दृढ़ होने पर बार बार चिंतन करने से दृढ़ वासना युक्त होता है वन्य में मिथ्यात्व निश्चय होने पर आपो दशांश तो न्यून कल्पिता जल भी के दशाश से न्यून कल्पित है ऐसा चिंतन करें ब्रह्मांड के आवरण में जितने अंश वन्य है उसके अंदर दशांश में एक अंश में जल है उसके एक अंश में पृथ्वी बताएंगे उसके से रहे। एक अंश ब्रह्मांड है आपो हो दसांश ऐसी एक बाघ जल बनने की अपेक्षा न्यून कल्पित है वास्तव नहीं ऐसा चिंतन करे ततो तो आपो हो कारण धर्मान सद्धर्मान से विभज दर्शे अस्य जलस्य कारण कारणधर्म को रपन धर्म को विभा करके दिखाते हैं संपोमु शून्य तत्वा स शस्पर्श संयुता संत्यापो धरसो गुण स आप संति हाँ अब सत नित्य बहुचन होता है आप सन्ती जल है ऐसे भान होता है जल है करके ये सत का ब्रह्म सत्य अनुभूति बताया अमु शून्य तत्व अमु आप शून्य तत्व शून्यम तत्व यासाम का शून्य तत्व यानी कि तत्व शून्य तत्व वास्तव बने क्योंकि सत ब्रह्म से भिन्न कर दो सत से भिन्न क्या जल का स्वरूप होगा सत्य नहीं तो असत हो गया अविद्यमान नहीं है। शब्देन वास्त्र स्वे सशस्पर्श संयुता शब्द स्पर्शस्पर्श तेन संयुक्त शब्द के साथ स्पर्श संयुक्त है। शब्द स्पर्शयुक्त जलमे शुरू है जल में क्या शब्द है बुलू बुलू ध्वनि और स्पर्श है, है। रूपवत्य आपिंग रूप रूप रूप रूप का रूप बहुचन है रूपवत्य प्रथम बहुचन रूपवत रूपवती का बहुचन रूप वाले जल अन्य धर्मानुबृतिया अन्य धर्म की अनुभूति से इतने बताया ब्रह्म का धर्म बताने के लिए संत्या माया का धर्म बताने के लिए कहा शून्य तत्व शब्द स्पर्श रूप ये तीन आकाश वायु तेज का गुण है, अन्य श्रीयोगुण रस अस्वीय गुण रस है जल का जल का अपना विशेष है रस शब्द वर्तती स शब्द सशब्दस्तु स्पर्श सशब्दस्पर्श शब्द के साथ स्पर्श उससे युक्त है संहिता बना रसो विवेक विचार करना पड़ता है उसके बाद ध्यान विवेक होता है पृथक करना पृथक करने के बाद बार बार चिंतन करना विवेक ध्यानाभ्याम अपिथ्याम निश्चित अनंतर भूमेर मिथ्यात्व चिंतनीयम इत्याह प्रथम तो, तो, तो विवेक करना विचार करके पृथक समझना वास्तव नहीं है मिथ्या है सत्य से भिन्न है असत रूप है नहीं होने पर विद्यमान नहीं होने पर कुछ दिखता है प्रचित तो होता है तो मिथ्या है ऐसा विवेक करने के बाद उसका ध्यान चिंतायान चिंतन बार बार ऐसा चिंतन करे मिथ्या है ये दोनों के विवेक ध्यान से चिंतन करके बार बार चिंतन करके अपामिथ्याश्चित जल मिथ्या है इसे निश्चय करके उसके पश्चात भूमिर् मिथ्या सं भूमि पृथ्वी भी, भी मिथ्या है ऐसे चिंतन करना चाहिए आगे कहते हैं सतो विवेचिता सक्सु सन मिथ्या भूमिर्दाश तो न्यून कल्पिता सतो सुसु सत ब्रह्म से पृथक विवेक करने पर जल जल को समझा सत से भिन्न सद से भिन्न असत रूपे वास्तव विद्यमान वा नहीं है इसलिए पृथ्वी मिथ्याते जल वासना दृढ़ कल्पिता, कल्पिता। में कल्पित है दशाशत न्यूना ब्रह्मांड के आवरण है चौदह भुवन ब्रह्मांड है उसके चार सब रहे आवरण पृथ्वी का जितने भाग पृथ्वी है सबोर उसके दस गुना जल सबोर है जितने जल है उसके दस गुना तेज है पूरा सब तरह उसके दस गुना है तेज उसके दस गुना वायु उसके दस गुना आकाश उसके दस गुना माया उसके दस गुना उसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्म के अंदर ये सब कुछ कल्पित है भूमि अपसु कल्पिता जल के अंदर पृथ्वी दशाश से न्यून कल्पित ऐसे चिंतन करें करे पृथ्वी भी मिथ्या है तैय्या मिथ्याचितनाय तो तृथिव्या पृथ्वी मिथ्या है चिंतन करने के लिए कि तदर्मा विभते पृथ्वी के धर्म को भी कहते हैं स्वकीय धर्म गंध है बाकी धर्म सब अन्य के अनुवृत्ति होकर के आते हैं दिखाते हैं अस्थि भूस तत्व शून्य शब्द स्पर्श स्वूपक रस पर गंधो नईज सत्ताविविच्यतां अस्ति भू भू पृथ्वी अस्ति अस्थि कहने से सदरूपता है ब्रह्म का धर्म सदरूपता भूमि में पृथ्वी में अधिष्ठान ब्रह्म उसकी सत्ता पृथ्वी में दिखती है तत्वशून्य तत्वशून्य है पृथ्वी क्योंकि सद ब्रह्म से भिन्न करेंगे तो उसका कोई अलग स्वरूप नहीं रहेगा तत्व शून्य ये माया का स्वरूप आ गया माया का धर्म अश्याम शब्द स्पर्श भू पृथ्व्याम शब्दस्पर्श शब्द स्पर्श शब्दस्पर्श पृथ्वी में शब्द आकाशिक गुण स्पर्श हे वाई का गुण स्वेण सह शस्पर्श के साथ तेज का धर्म रस परस भी जल का धर्म यहांत परत ये परसे सवाए अस्ति तत्वशन शब्दस्पर्शक अन्स ई धर्माय गैज निजस्य अयमित नईजह अपनाई गंध पृथ्वी का गुणा है विशेष है ऐसा होने के बाद क्या करना सत्ता विविच्यता सदरूप का विवेक करे सप्ता मात्र सत्ता मात्र ब्रह्म उसको पृथक समझे उससे भिन्न जितने सौमिथ्या है प्रतीत मान्य गुण जितने है सौमिथ्या है केवल सदरूप अस्थि भूप इसमें अस्थि सदरूप से प्रतीत होती पृथ्वी और सदरूप ब्रह्म है उससे भिन्न सौमिथ्या है ऐसा विवेक करके निश्चय करें पृथक कर्तव्य मित् सप्ता विविच्य पृथक करना चाहिए सप्ता पृथक करने फल मह सप्ताह को पृथक करने के लिए विवेक करने के लिए कहा गया सन्मत्ता सदृप ब्रह्म से क्या लाभ होगा फल कहते हैं पृथकृता भूमिर्मिथ्यावशेष्यू भूमिदूनम ब्रह्मांडम भूमिमध्यकम मिथ्या भूमे सत्तायाम पृथक कृतायाम सत्ता सतना को पृथक करने पर सब पृथ्वी के जितने धर्म है पृथ्वी सबसे सत्ता को पृथक करेंगे बाकी देखेंगे सत्य भिन्न तो हो गया तो असत मिथ्या हो गया भूमि मिथ्या अवशिष्य पृथ्वी बाकी रहस्य मिथ्या है क्योंकि सत्य पिता हो गया सत्य अलग होने से और अपना स्वरूप कुछ नहीं रहा मिथ्या ही है, ये बाकी रहा। पृथ्वी मिथ्या है भूमि दशांश न्यूनम ब्रह्मांडम जितने पृथ्वी है उसके दस भाग से एक भाग ही सारा ब्रह्मांड है जिसमें चौदह भुवन है भूमि मध्यगम पृथ्वी के भूमि के अंतर्गत है ये जो पृथ्वी दिखी थी पृथ्वी नहीं ये तो भूलोक है साथ पाता है साथ भूव महजन तपसत्य सब मिल करके चौदह गोवन है ब्रह्मांड ये जितने ब्रह्मांड उसके दस गुणा है पृथ्वी सब घेर करके उसके दस गुना जल है उसके दस गुना, है, गुना तेज है, इस प्रकार है भूमि मध्यगम ब्रह्मांड भूमि के मध्य में स्थित है ब्रह्मांड है इधानी भौतिकेभ्यो ब्रह्मांडादि सत्व विवेचनाय तब्दान प्रकार दर्शयती भौतिक है ब्रह्मांड ब्रह्मांड भूत तो का कार्य ब्रह्माण्ड आदि से ब्रह्मांड के आवरण ब्रह्मांड के आवरण पृथ्वी जल तेज वायु ऐसे है इनसे सतो विवेचना है सत वस्तु के इनसे भिन्न समझना सद वस्तु के अंतर ये सब कल्पित है सद वस्तु ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है विवेचन करने के लिए तद अवस्थान प्रकार दशे शाम अवस्थान ब्रह्मांड का अवस्थान कैसे भूमि के अंदर ब्रह्माण्ड है उसके ओर सब और दस दिशा में पूरा सब और है पृथ्वी उसके दस दिशा में फिर जल दस गुणा उस दस दिशा में फिर तेज है ऐसे ब्रह्मांड सब कुछ ब्रह्मांड भी पृथ्वी के अंदर हुआ उसके आगे आवरण ये आवरण के आगे सबके अंदर बाहर हो गया आकाश वो भी माया में कल्पित माया भी ब्रह्म में कल्पित है वास्तव नहीं है एक देश में माया पहले बता है शुद्ध ब्रह्मचिन्ह मात्र ही सत्य है बाकी सब नहीं होने पर भी दिखता है दिखने पर भी कोई सत्य होगा जरूरी नहीं सपने में बहुत पदार्थ दिखने पर भी सत्य नहीं है उस समय लगता है सत्य छत पिपाशा की निवृति होती है भूख लगता है तो खाते हैं तो वजन पेट भर जाता है सपने में कई रोग होता है दवाई देने से ठीक हो जाता है उसमें स्पर्श होता है भय सब कुछ होता है किन्तु वास्तव नहीं है इस प्रकार इसमें सब प्रतीत होने पर भी सत्य तो सत्य जैसे लगता है किन्तु वास्तव नहीं है सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर इतना आवरण है सदब्रह्म यही विचार करना है ब्रह्मांड मध्य ठंड भुवना चतुर्दश भुवनसुव चतुर्दश ब्रह्माध्ये चतुर्दशुना ब्रह्माड के मध्य चौदभुवन अतला तला, तला तला तला रसातल महातल पाता भूर्भुव शह महजन तप सत्य चौद भुवन है इस यथा यथाथम प्राणी देहा वसंत इन भुवन संभव प्राणी के देह रह शरीर रहते जीव रहते किस में कैसे शरीर है यहाँ पार्थिव शरीर पर पृथ्वी भाग अधिक है क्या जलीय भाग है पाता दिवी आगे वो भाए हुए शरीर अलग अलग अलग तेजस्व शरीर स्वच्छ शरीर है भिन्न भिन्न शरीर है प्राणियों के दया भिन्न लोग में है स्पष्ट में इसका अर्थ स्पष्ट है सर्वत्र सद वस्तु का विवेक करके समझना सद में ये, ये सब कल्पित है सब से भिन्न है उनका कोई स्वरूप नहीं है इसलिए मिथ्या है तेषु सद्विवेचने फलम आह सदस्तु ब्रह्म का विवेचन कर्ण से क्या फल होगा कहते हैं ब्रह्मांड लोक देहेशु सद्वस्तुनी पृथक कृते असतोद भानतु तद्भेपी हा क्षति ब्रह्मांड लोक देहेश सब्दवस्तु ने पृथक पृथ्वी शब्दस्तु ब्रह्म में ये सब पृथक कर दिया ब्रह्माण्ड लोक देह ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर चल दोन लोक देह जितने है सदवस्तु दोनों पृथक समझ लिया सब वस्तु ही सत्य है बाकी मिथ्या है ऐसा पृथक होने पर सत्य भिन्न असत है न सत इत्यासत असत का अर्थ सत भिन्न है सत विलक्षण दो प्रकार होते हैं एक असत होता है पुत्र पुत्र सभी जो बिल्कुल है ही नहीं और सत्य विलक्षण असत से भी विलक्षण है ये प्रपंच वो तो अनिर्वचन इसको मिथ्या कहते हैं तो मिथ्या भी सत्य से भिन्न होने से असत कहा जाएगा न सत्यसत मिथ्या वस्तु भी असत्य और वंध्या पुत्र भी असत्य दोनों में भेद है क्योंकि जो मिथ्या है वो असत से भी भिन्न है सत्य से तो भिन्न है इससे भिन्न है इसलिए मिथ्या है ऐसे सत्य भिन्न असत हो गया असंतो ब्रह्मांड अंडा दे भानतु जब सद वस्तु से विषक समझ लिया ब्रह्माण्ड अंडा दे अंड है ब्रह्मांड और आदि से लोक देह प्राणी ये सब नहीं होने पर भी भांतु दिखता है तो दिखने दो तद भाने भान हो तो क्या पति जब निश्चय हो गया राज्य में सर्प नहीं है और सर्प जैसे दिखता है तो क्या बिगड़ गया सर्प निश्चित हो गया ये सर्प नहीं राज्य है प्लास्टिक के सर्प है और मालूम है ये सर्पा नहीं तो बच्चे स्कूल लेकर खेलते हैं हानि क्या है दिखने पर ऐसे ब्रह्मांड दिखने पर निश्चय है मिथ्या है दिखता जाए दिखते तदवने पी ये का सदा वस्तु में कृत करके आगम दोन नाद हो गंतस ध्याने पिहकाचति ओ